शिव पुराण द्रोही को नहीं ना मंत्र समस्त कर्म ना ना कर्म लौकिक पुरुष वेद पूर्व और उत्तर तथा तो न नाना वेदों से युक्त अन्यन्या शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का दस हजार बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते यह महाश्रुति का कथन है अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो इंद्र तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे इसमें संशय नहीं है मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोज से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्रीहरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सस्ता नतमस्तक हो शीघ्र बोले देवादेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए आप ही यज्ञ हैं इसमें संशय नहीं है यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है आप यज्ञ के रक्षक हैं अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऋषियों का य वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वीरभद्र की सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले श्री विष्णु ने कहा वीरभद्र आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो दक्ष अज्ञानी है कर्म में ही इसकी निष्ठा है इसने मूर्तावस पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी मैं भक्त के अधीन ठहरा इसलिए चला आया भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं तात दक्ष मेरा भक्त है इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर तुम रुद्र तेजस स्वरूप हो उत्तम प्रताप के आश्रय हो मेरी प्रतिज्ञा सुनो मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा मैं पराक्रम करूंगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहू वीरभद्र हंसकर बोला आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा वीरभद्र ने कहा महाप्रभु मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी इस समय यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो हरे जैसा शिव है वैसे आप हैं जैसे आप हैं वैसे शिव हैं ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है यथा शिव तथा तम ही यथा तम च तथा शिव इति वेदा वर्णयंती शिव शासन शासन तो हरे रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए ब्रह्मा जी कहते हैं वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान हरि हस हर पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले